एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के के साथ क्षेत्र में गई। यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परम परम पुरुषों के साथ व्यविचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिख डालते हैं पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहाँ काँपने लगी जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली चंचुला ने कहा ब्राह्मण मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है स्वामिन मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए आज आपके वैराग्य रस रस्य औोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं हूं और मुझे संसार से वैराग्य हो गया है मुझ मूढ़ चित्त वाली पापने को धिक्कार है मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ कुस्थित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ हाय न जाने किस किस घोर कट्टदायक दुर्गति में मुझे पढ़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का सांस देगा मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूँगी नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी हाय मैं मारी गई मैं जल गई मेरा हृदय विजीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ ब्रह्मंड आप ही मेरे गुरु आप ही माता और आप ही पिता हैं आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए सूर्य जी कहते हैं सोनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी तब बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा